संसारस्य निव, नि, जिस प्रकार चित्र बनाते हैं इस प्रकार आत्मा में है आत्मा में में आरोपित आरोपित है है संसार। संसार। वस्त्राभास में चित्र है ओ आधार वस्त्र में मानते हैं इसी प्रकार जीवगत संसार को आत्मा में मानते हैं संसार जीव में है चैतन्य में मानते हैं ये आरोपित है आत्मनि आरोपित से संसार आत्मा में वास्तव संसार नहीं है आरोपित है आरोपित जैसे पर सर्परजमेन वास्तव नहीं है आरोपित है आरोपित सर्प के निवृत्ति हो जाती रज्जु ज्ञान से रज्जु के अज्ञान से रजु में सर्प दिखता है रज्जु का यदि पहले ज्ञान हो जाएगा तो सर्प दिखेगा रजू में रज्जु के अज्ञान से सर्प दिखता है रज्जु ज्ञान से सर्प नष्ट हो जाता है अज्ञान का कार्य ज्ञान से अज्ञान नष्ट होता है तो अज्ञान का कार्य भी नष्ट हो जाएगा इस प्रकार आत्मा में आरोपित है संसार आरोपित वस्तु की निवृति ज्ञान से होती है ज्ञान से जिसकी निवृत्ति होगी उसको कहेंगे ज्ञान निवर्त्या। निवर्त्या। उसमें रहेगा संसार में आरोपित्व तो है इसलिए ज्ञान निवर्तित्व तो रहेगा संसार से ज्ञान निवर्तित्व तो सिद्ध है संसार में ज्ञान निवृत्तित्व की सिद्धि के लिए निश्चय करने के लिए संसार ज्ञान अनिवृत कैसे होगा यदि संसार अविधा मूलकहो अज्ञान का कार्य ज्ञान से नष्ट होगा वास्तव यदि है ज्ञान से नष्ट होगा अज्ञान का कार्य ज्ञान से नष्ट हो जाएगा वास्तव सर्प है उसको देख लो नष्ट हो जाएगा सर्प कल्पित सर्प है तो अधिष्ठान के ज्ञान से नष्ट होता है और वास्तव है तो ज्ञान से नष्ट कैसे होगा रहेगा तो संसार में ज्ञान निवृत्तित्व की सिद्धि कैसे होगी यदि संसार अविद्या का कार्य हो अज्ञान का कार्य हो तो ज्ञान निवृत्त होगा अज्ञान का कार्य होगा तो ज्ञान निवृत्त होगा अज्ञान का कार्य होने पर ही ज्ञान निवृत्त होगा संसार में ज्ञान निवृत्तित्व सिद्धि कैसे होगी यदि संसार अज्ञान का कार्य हो वास्तव होगा तो ज्ञान निवृतित्व रहेगा उसमें इसलिए तन्मूल भूताम अविद्या माह उसके मूल कारण संसार का अविद्या अविद्या कहते हैं संसार का मूल कारण अविद्या अविद्या से संसार होगा तो ज्ञान से नष्ट होगा आत्मा की अविद्या से संसार दिखता है आत्मा के ज्ञान से संसार नष्ट हो जाएगा क्योंकि ज्ञान से अज्ञान नष्ट होगा अज्ञान से अज्ञान का कार्य संसार भी नष्ट हो जाएगा जैसे रजु के अज्ञान से सर्प दिखता है रज्जु के ज्ञान से रज्जु अज्ञान नष्ट होगा रज्जु के ज्ञान से रज्जु का अज्ञान नष्ट होगा क्या रजु अज्ञान नष्ट होगा तो रज्जु अज्ञान का कार्य सर्प रहेगा अभी नष्ट हो जाएगा सर्प में भी ज्ञान निवर्तित्व तो आएगा सर्प अज्ञान मूलक होने से संसार में भी ज्ञान निवर्तित्व तभी आएगा यदि संसार का मूल अज्ञान हो तो इसलिए मूलभूत अज्ञान कहते हैं परमार्थो यं स्वात्मवस्तुनि इति संसारय संलग्न परमार्थो यं भ्रांतिरिद्या स्वात्मवस्तुनि इति अयम संसारः परमार्थः ये संसारः वास्तवः है सुख दुख जन्म मृणादि सत्य है परमा है संलग्न सातन वस्तु सम उपसर्गे है आगे लग्न मुखार संसार होता है अनुसार होने पर अनुसार से यही परसवर्ण ये लकार है परसवन्न क्या होगा अनुसार को उन्नाशी के ल हो जाएगा संलग्न स्वात्म तो वस्तुनी कहीं अनुसार है परसवर्ण नहीं करके एक लकार भी है। कहीं दो लकार भी है आत्म वस्तु में वास्तव स्थित है संबद्ध है ये संसार पारमार्थिक है और आत्म स्वरूप में वास्तव संबद्ध है ये जो भ्रांति होती है सब मानते हैं ये संसार जो दिखता है सत्य है और आत्मा में है मेरे में सुख दुख है सब मानते हैं नहीं मेरे में अपने में सुख दुख जन्म मरण सुख दुख सब तो मानते हैं ये आत्मा वस्तु में ही संसार ये वास्तव है ऐसा बहुत लोग मानते है वास्तव है कल्पिता तो कैसे होगा साफ दिखता है कोई कहेंगे स्वप्न जैसे सपन झूठा तो है ये कैसे झूठा वो साफ है सुखदुख हो रहा है भूख प्यास लगती है भोजन के बना नहीं चलता है अग्नि पकड़ो झूठा है तो अग्नि पकड़ते है तो जलता है झूठा झूठा है, जुटा जुटा है।, पकड़ो सर्पर सत्य सर्पर है तो।, तो लोग कहते ये संसार मिथ्या के सत्य ही है ये भ्रांति है अविद्या भ्रांति होती सबकी ये संसार वास्तव है आत्मा में है जन्म मरण सुख दुखादी मेरे में है ये जो ज्ञान है ज्ञान ब्रह्म ज्ञान है कभी रज्जु में सर्प दिखता है वो सर्प ज्ञान भ्रम है क्या सर्प ज्ञान भ्रम है उस समय ब्रह्म मान करके दौड़ते हैं, वो सत्य मान कर दौड़ते हैं। भ्रम होने पर भी उस समय सत्य मान करके दौड़ते हैं। पिता माता भी कहेंगे अरे रज्जु है जाओ पकड़ लो गुरु कहेंगे रजू है सर्प नहीं और बच्चा दौड़ जाएगा पकड़ने के लिए पिता माता गुरु कहेगा नहीं ये तो सत्य सर्प में देखा ये रजू नहीं सर्प है आप जाकर देखिए सर्प है और कोई कहे बोले नहीं आप जाकर देखिए वो सर्प है वो, वो रजू नहीं है सत्य सर्प है जब तक तो रजू ज्ञान नहीं हुआ तो सर्प को सत्य मानते है नहीं है। इसी प्रकार जब तक तो ये आत्मज्ञान नहीं होता है तब तो तक तो संसार सत्य दिखता है ऊपर ऊपर से कोई कहता है संसार मिथ्या है मिथ्या है। ठीक है मिथ्या शब्द से बोल दो किन्तु अपने में धूख प्यास सुख दुख लगता है उसको मिथ्या मानते है बड़ा कष्ट है सुखद दुख मानते है कोई कुछ कह दिया तो हैं हम ऐसे क्यों कहा मिथ्या मानेंगे तो इतने क्रोध काम राग द्वेष इतना होगा वो तो सत्य मान करके होता है तो संसार परमार्थ में परमार्थिक वास्तव है आत्मा में है ये जो ज्ञान है ज्ञान भ्रांति है यद्यपि ज्ञान काल में भ्रांति नहीं लगती लगता है सत्य है कोई भ्रांति नहीं मानता है सत्य मानता है जिस प्रकार रजु में सर्प मान दौड़ने वाला भ्रांति नहीं मानता है सत्य मानता है ठीक इसी प्रकार ये संसार सुख दुख जन्म वरण आदि वास्तव है और आत्मा में है मेरे में है ये भ्रांति अविद्या तो तो का कार्य अविद्या मूला कारण है उसका कार्य है भ्रम कारण होने से अविद्या का कार्य को अविद्या शब्द से कहा गया है और अविद्या का जो कार्य विद्या ऐसा निवर्त है ऐसा अविद्या अविद्या की निवृत्ति किससे होगी विद्या से अज्ञान की निवृति किस ज्ञान, ज्ञान से अविद्या की निवृत्ति विद्या से तो विद्या ब्रह्म विद्या हो ब्रह्म ज्ञान हो गया तो अभिद्या निवृत्ति अविद्या का कार्य संसारिक निवृत्ति हो जाएगी केयं विद्या तल्लाभो च क तल्लाभोक्षा विद्यास्वरूप तल्लाभो च का विद्या में क्या संधि हुई का इम विद्या क्या है ज्ञान क्या है क्योंकि विद्या ऐसा निवर्त विद्या से अद्या की निवृत्ति होगी ये विद्या क्या है अत्यालाभोपाय विद्या प्राप्ति का साधन क्या है ऐसा पर विद्या स्वरूप ज्ञान का स्वरूप भी दिखाते हैं, ज्ञान प्राप्ति का उपाय भी दिखाते हैं। आत्मा भाषा जीव से संसारो नात्म वस्तु न इति बोधो भेद विद्या लब्ध्यते लौविचार आत्मा जीवस्य इति बोधो विद्या लब्ध्यते आत्मा चिदा कहते आत्मा भी कहते आत्मावत आभाष देती आत्मा भाषा चिदा भाष है जीव शब्द का अर्थ है चिदा है शुद्ध चैतन्य है उसमें जीव तो ईश्वर तो कुछ नहीं है उसका जो अंत कोण प्रतिम्ब होता है उसको चिदा भाषा आत्माभाष जैसे ज घट में जल रखेंगे जल में आकाश का प्रतिम्ब दिखेगा वो वस्तु तो आकाश है आकाश आभाष आकाश जैसे दिखता है आकाश नहीं है ठीक इसी प्रकार ये शरीर में अंतकरण है उसमें चैतन्य का प्रतिम्ब होता है और चैतन्य जैसे लगता है उसको कहते चिदाभ आत्माभाष भी कहते यही जीव है जीव शब्द का यही वाच्यार्थ है लक्ष्यार्थ शुद्ध चैतन्य है जिसमें संसार कुछ नहीं है वाच्यार्थ है जीव चिदाभास आत्माभाष से से संसार संसार उसमें यह जीव में चिदाभाष में है अंत में प्रतिमा दिखता है जैसे भान होता है उसमें सुख दुख है अधिष्ठान चैतन्य में सुख दुख नहीं, नहीं ना। आत्म, आत्म संसार नस्तु में संसार नहीं है वस्तु सद उकारांत है या नकारांत है उकारांत है वस्तु पहले श्लोक देखा स्वात्म वस्तु नी एक नि कहाँ से आ गया न आत्म वस्तु न कहा से आ गया वस्तु न वस्तु लघु पढ़ने वाले बता वस्तु न वस्तुनी में न कहा से आया इसके मालूम है वस्तुनी कहा से आएगा वस्तु शब्द का सत्य वस्तु नपुंसक लिंग में इकोच विहोतो सूत्र से नूम होता है वारिणी बनता है मधुनी बनता है नपुंस मधु का सत्य में क्या बनेगा मधुनी इकोच विहोत से नूम होता है सात्म वस्तुनी वु सत न पुष्क होने से सप् वस्तु नी सप्तमी में और षष्टी में इको नुम हो गया अगे ग आत्मवस्तु न ष्टी बनी है न आत्मवस्तु न आत्मवस्तु में संसार नहीं है इति बोध भवेद विद्या यही विद्या है ज्ञान क्या है आत्मा में मेरे स्वरूप में संसार नहीं है ये संसार चीदा में है मैं अधिष्ठान चैतन्य हूँ मेरे में संसार नहीं है चिदाभास में संसार है ये ज्ञान ही विद्या है इति बोधो बोधे ज्ञान भवे विद्या ये विद्या का स्वरूप बताया प्रश्न था विद्या क्या है ये संसार जो जन्म मरण क्षुत पिपाशा धर्म है सुख दुखादि है चिदाभास में आत्म वस्तु में अधिष्ठान चैतन्य में नहीं है ये ज्ञान ही विद्या है कैसे प्राप्ति होगी लाभ उपाय क्या है असो विचारनाथ लभ्य थे असो का थे विद्या विद्या लभ्य थे क्या कस्मात विचारनाथ विचार करने से विद्या की प्राप्ति होती है तो विद्या प्राप्ति का उपाय क्या बताया विचार कैसे विचार आके बताएंगे विचार से, से प्राप्त होता है आत्मस्वरूप का विचार करना है आत्मस्वरूप क्या है चिदा क्या है बुद्धि क्या है बुद्धि में प्रतिम्ब दिखता है बुद्धि में कंपन होने से प्रतिम्ब में कंपन दिखता है जल में आकाश का प्रतिबंब होता है चंद्र का प्रतिबंब दिखेगा जल में कंपन होने पर चंद्र नक्षत्र आकाश का कंपन दिखता है जल में वस्तुतः चंद्र का कंपन हो जाता है जल को हिलाने पर नहीं होता है किंतु दिखता है जल में कंपन है दिखता जल चंद्र में कंपन अंत में वासना है कंपन है अंतकर्ण जितने वासना है काम क्रोध लोभ इच्छा आदि सब अंतकर्ण में उसमें प्रतिमित चैतन्य चिदा में दिखता है अंतकर्ण कंपन होने से जैसे जल कंपन होने से जल में प्रतिमित चंद्र का कंपन दिखता है इसी प्रकार अंत में है वृत्ति वासना सुख दुख इच्छा आदि दिखता है चिदा में और लोक कहते चैतन्य मेरे में आत्मा में दिखता है जैसे चंद्र में कंपन कहते कहते चंद्र हिल रहा है आकाश हिल रहा है ऐसे कहते अभिवेक से ठीक इस प्रकार कहते मैं सुखी में दुखी सुख दुख अंतक है दिखता है प्रतिबंधा में चिदा में दिखता है चिदाभास भाष में सुखा दुख मेरे में नहीं है ये विचार करना है ये बार बार विचार करके निश्चय हो जाए यही विद्या है विचारना तो सुलभ्य ये ज्ञान ही विद्या है आत्मास्तु में मेरे में है नहीं चिदा में सब है ये दृढ़ निश्चय हो जाए बोध ज्ञान <स्तेँ> ये ज्ञान है निश्चय आत्म का ज्ञान संशय ज्ञान को नहीं कहते दृढ़ निश्चय हो जाए तो ही बोध है ज्ञान विचारण लभ्यते आत्मा भाष का क्या अर्थ है चिदा भाष्य इत ओम आत्मा भासस्य संसारो नात्मवस्तु इति बोधो भिचारा लब्ध्यत। भिचारा कस्य विचारात विचारात विद्या विद्या ऐसे कहा गया है विद्या की प्राप्ति किससे होती विचार से।, से।, से तो विचार से तो किसके विचार से कसे विचारात विचार क्या करना किसका विचार करना कसे विचारा लभ्यते विद्या ऐसा शाह आगे उत्तर देते हैं सदा विचारे तस्मा जगजीव पर जीव भाव जगद भाव, भाव।, भाव, भाव बाधे स्वात्म शिष्यते जीव वशिष्यते तस्जीवपराम सदा विचार जगच्चीव पर जगजीवपरा जगजीवपरात्म रीतिया बोचने जगत अजीव इनको सदा विचारयत यस्मा विचार्थ विद्या लभ्य थे विचार से विद्या की प्राप्ति होती इसलिए तस्मात विचार करे किसके जगत जीव और परमात्मा जगत क्या है जीव क्या है परमात्मा क्या है वास्तव स्वरूप क्या है क्या सत्य है क्या मिथ्या है कहाँ से जगत दिखता है कहाँ जीव आया जीव का शब्द का वाच्यार्थ क्या है लक्ष्यार्थ क्या है परमात्मा के साथ जीव का क्या संबंध है ये सब विचार करे सदा विचार निरंतर विचार करे ज्ञान होने तक क्या क्या विचार करना जगत जीव परमात्मा जगत जीव भाव जगत भाव बाधे स्वात्मय वशिष्य जीव भाव अपने में जो जीव भाव है जीवत्व ऐसे मालूम होता है मैं जीव हूँ आप लोगों को निश्चित है मैं जीव हूं या जड़ा हूं ऐसा निश्चय होता है जीव जीव भाव वस्तु तो जीवत्व प्राण धारण करने माने में है जो आपका वास्तव स्वरूप है शुद्ध चैतन्य उसमें प्राण धारण क्रिया है नहीं। वो नहीं है किंतु ये प्राण धारण क्रिया को में अध्यास होता है में जीव मानते हैं जीवत्व शुद्ध स्वरूप आत्मा में जीवत्व है जीवत्व तो प्राण उपाधि को लेकर शुद्ध में नहीं है उसका बाद हो जाएगा जीव भाव और जगत भाव जगत वास्तव नहीं है नेह नाना किंचन श्रुति कहती यह ब्राह्मणी ना ना है ही नहीं है दिखता है नहीं है देखने पर सत्य होगा कोई जरूर नहीं है सपन प्रपंची पूरा दिखता है दिखता है स्वप्न काल में सत्य मान लगता है उसमें क्या क्या सत्य है सपन प्रपंच में से okay. कुछ भी सत्य नहीं है सब दिखता है किंतु सत्य नहीं है इसलिए जागृत प्रपंच दिखता है तो सत्य होगा कोई जरूर नहीं है दिखता है तो मिथ्या है सपन में जो दिखता है सब मिथ्या है जो ज्ञान अपना स्वरूप है वो दिखता नहीं सत्य जो है और जो दिखता है सो मिथ्या है दिखता मतलब ज्ञान का विषय जागृत प्रपंच भी ज्ञान का विषय होने से के कारण मिथ्या है ऐसे जगत भाव का बाद हो जाएगा जगत भाव कुछ आत्मा में है ही नहीं आरोपित है रज में आरोपित सर्प है रज में सर्वत्व रहेगा आरोपित सर्प है आरोप सर्पत्व है नहीं आरोपित है बाद हो जाएगा रजु होने से रज में सर्पत्व रहता है नहीं रहता है राज्य में सर्पत्व है नहीं, वो तो अयम सर्प कहते हैं। इदा में सर्पत्व आरोपित तो है नष्ट हो जाएगा जीव भाव जगत भाव बाद जो बाद हो जाएगा क्या बचेगा स्वात्मा एव शिष्य ते अपना स्वरूप ही रहेगा स्वरूप में जीव भी आरोपित तो है जगत भी आरोपित तो है सारा ब्रह्मांड आरोपित तो है सौ का बाद हो जाने पर ऐसे स्वप्न प्रपंच आप में पूरा स्वप्न प्रपंच आरोपित तो होता है निद्रा दोष के कारण स्वप्न में आपका है कि कल्पित शरीर बनता है आपसे भिन्न जीव दिखते हैं जड़ भी दिखते हैं शत्रु मित्र सुख दुख सब कुछ होता है सपन में जो बाद हो जाता है जग जाते हैं आप रहते हुए नष्ट हो जाता है आपने स्वरूप रहते हो सपना प्रपंच में कुछ रहता है सौ का स्वप्न दृश्य सौ का बाद हो गया समय आप रहते हो ठीक इसी प्रकार जागृत प्रपंच का सौ बाद हो जाएगा आपका जो शरीर जिसको मैं मानतो, इसका भी बाध हो जाएगा आपका अभाव हो जाएगा स्वरूप रहेगा जैसे सप्न प्रपंच अभाव होने पर भी आप रहते हो उसमें स्वप्न में कल्पित शरीर में अहम बुद्धि होती है कल्पित शरीर जब सब कुछ आपके अंदर एक कल्पित शरीर को अहम मान करके आपसे भिन्न को मेरे से भिन्न है कोई शत्रु कोई मित्र कोई जड़ कोई चेतन ठीक इस प्रकार शुद्ध चैतन्य आपका स्वरूप वास्तव व्यापक ही अधिष्ठान असंग है निर्विशेष शुद्ध है कोई उसमें लेप नहीं है संबंध नहीं है संसार सुख दुख कुछ भी नहीं आरोपित है आरोपित है सारा प्रपंच है सारा प्रपंच आरोपित है अज्ञान के कारण अपने स्वरूप के अज्ञान के कारण ये सारे प्रपंच दिखता है जो ज्ञान से बाध हो जाएगा अधिष्ठान शुद्ध चैतन्य रहेगा और जगत का शोका अभाव हो जाएगा क्या बचेगा शिष्यते स्वरूप आत्मा ही रहता है का बाद हो जाएगा इसे विचार करने पर जीव भाव जगत भाव शिष्यते ननु परात्मा विचार्यतां जीव कोपयुज्यशंक्य तेरपवादेन परेश इत्या, जीव भावेति शंका करते हैं अभी कहा सदा विचार जगत जीव पर विचारियता परमात्मा का विचार करना चाहिए करी क्यूँकी मोक्षावस्थाया फल रूप अवस्थानाद ब्रह्म विद आप परम ब्रह्मज्ञानी ज्ञानी पर ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है मोक्षावस्था में जीव ब्रह्म रूप से रहता है ब्रह्म वेद ब्रह्मी मोक्ष अवस्था में जीव किस रूप से।, तो तो से रहता है ब्रह्म रूप से तो मोक्ष अवस्थाया फल रूपेण अवस्थानाध वही फल है ब्रह्म रूप ज्ञान हो गया तो मोक्ष अवस्था में परमात्मा रूप से रहता है फल रूपेण अवस्थान्ध परमात्मा का तो विचार करना ठीक है और जीव का विचार है जगत का विचार इसका उपयोग कहाँ है क्व उपयुजते क्व का कुत्र किमोथ कु लघु में सूत्र है किम सत्योता है को आदेश होता है क्व मतलब कुत्र कहाँ उपयुक्त विचारक का उपयोग कहाँ होता है जीव का विचार जगत का विचार का क्या उपयोग है परमात्मा का विचार करना चाहिए क्योंकि काल में जीव परमात्मा रूप से रहता है फल रूप से रहता है ये शंका होने पर उसका उत्तर देते तय तो अपवाद न जीव जगत का अपवाद निषेद हो जाएगा बाद हो जाएगा और निषेद्ध होने पर ही परमात्मा अवशेषण उपयुक्त परमात्मा ही केवल कैसे रहेगा जीव जगत का बाद होने पर जीव जगत का अभाव निश्चय हो जाएगा मिथ्यात्व निश्चय हो जाएगा तो परमात्मा केवल रहेगा और यदि सत्यत्व तो बुद्धि जीव जगत में परमात्मा ही केवल रहेगा परमात्मा अवशेष तभी होगा जीव जगत में मिथ्यात्व निश्चय हो जाए बाध हो जाए तो दोनों का बाद कर अपवाद करके परमात्मा अवशेषण करने के लिए जीव जगत का भी विचार करना पड़ेगा बिना विचार सत्य लगता है विचार करेंगे देखेंगे जगत भी मिथ्या है जीवत्व तो भी औपाधिक है वास्तव नहीं है शुद्ध चैतन्य है वास्तव स्वरूप है तब जीव जगत का बाद हो जाएगा अपना स्वरूप अधिष्ठान चैतन्य रहेगा इसके लिए विचार की आवश्यकता है ओम जगत ननु जीव भाव जगत भाव बाधे स्वात्म इत्युक्त सेचारेण जीव जगत तद प्रतीतोप्यशंक्य बाध शब्द सेवक्षिता शंका विचारेण जीव भाव जगत भाव बाधे अभी कहा जीव भाव जगत भाव का बाध होने पर स्वात्म शिष्यते श्लोक में आत्मा ही रहता है विचार से जीव भाव का जगत भाव का बाध हो जाएगा आत्मा ही रहेगा और कुछ नहीं रहेगा ये तो उक्त विचार जीव जगत और बाध है यदि विचार के द्वारा जीव जगत का बाध हो गया तो उसकी प्रतीत नहीं होगी जीव की प्रतीत नहीं होगी जगत की प्रतीत नहीं होगी प्रतीत ज्ञान जीव जगत का ज्ञान यदि नहीं होगा तो फिर कोई व्यवहार कर सकता है कुछ जगत दिखेगा या नहीं अपने जीव तो शरीर जीव जगत तो कुछ का ज्ञान नहीं हुआ तो फिर ना तो पठन पाठन होगा ना तो ध्यान भोजन करना खाना पीना सब व्यवहार लोप हो जाएगा सब हो गया फिर ज्ञान हो गया तो व्यवहार ही लोप हो जाएगा व्यवहार ही नहीं रहेगा चलना फिर शब्द प्रयोग करना कुछ भी नहीं कर सकता सब सारे जगत का बाद हो जाएगा व्यवहार लोप प्रसज आपत्ति है यदि आशंका करने पर बाद शब्द से विवक्षित अर्थम आह बाद शब्द का क्या अर्थ विवक्षित तो है यहाँ बाद शब्द का अर्थ करेंगे जीव का बाद हो जाएगा जगत का बाद हो जाएगा बाद का क्या अर्थ है यहाँ विवक्षित तो क्या है कहीं कहीं अलग प्रकार अर्थ होता है यहाँ बाद शब्द का जो अर्थ विवक्षित तो है भक्तुम इष्ट कहने को जो इष्ट अर्थ तो है ये कहते हैं विपक्ष दंडम चाह बा शब्द का जो अर्थ है विवक्षित है ऐसा नहीं मानेंगे तो दंड भी कहते हानि ऐसा मानना चाहिए बाध शब्द का अर्थ नहीं तो ऐसा नहीं मानेंगे तो आपत्ति देंगे दंडम विपक्षी दंडम बाध सत्य का ऐसा अर्थ नहीं करेंगे तो कोई दोष आपत्ति देंगे ना स्तयोर ना प्रतीति प्रतीति किंतु प्रती किन्तु किंतु तो निश्चय नोचेत सुप्तिमुचाद सु मुचेता यत्न तो जनता तृतीय पद में कितने पद बताओ तीन पद है तीन नो चेत सी मूर्चा दो चतुर्थ पद में कितने पद है द्वितीय पद क्या है बोलो जोर से बोलो क्या बोलते हो? यत्न तो द्वितीय पद क्या द्वितीय पद क्या है तीन पद ठीक है तो चाहिए तो द्वितीय पद क्या हुआ प्रथम कितने पद चार चार का था छ का, का था इस स्पष्ट होना हमको सुनाई पड़ा छ चार पद है न प्रतीतिस तयोर तो बाध बाध तय तो का अर्थ जीव जगत हो अप्रतिति बाध नहीं है पूर्व पक्षी करता है पूर्व पक्षी की शंका थी यदि जीव जगत की प्रतीति ज्ञान नहीं हो तो व्यवहार लोप हो जाएगा सिद्धांत उत्तर देता है बाध का अर्थ नहीं कि अप्रतिति, जीव दिखेगा नहीं जगत दिखेगा नहीं बाद हो गया का अर्थ अप्रती प्रतीति ज्ञान अप्रतिथि का अर्थ ज्ञान नहीं हो जीव जगत का ज्ञान ही नहीं होगा ये बाध ऐसा नहीं है बाध हो जाएगा मतलब जगत दिखेगा ही नहीं और ज्ञानी चलते फिरते भी उसको किसी दिखेगा ही नहीं रास्ता भी दिखेगा नहीं चल भी नहीं सकता है अप्रतिति नहीं है तो तैयार बाद जीव जगत की अप्रतितिवाद नहीं दोनों का बाद का तो अप्रतिति नहीं तो फिर बाध क्या है किन्तु मिथ्या तो निश्चय निश्चय ही बाध है निश्चय हो जाएगा ही मिथ्या है जीवत मिथ्या है जगत भी मिथ्या है बच्चा खेलता है पहले प्लास्टिक के सर्प लाते हैं। कोई सर्प देख कर डरता है फिर निश्चय हो गया वो सर्प नहीं है सर्प मिथ्या निश्चय हो जाएगा बात हो गया बात हो गया अब दिखेगा प्लास्टिक का सर्प सर्प जैसे दिखेगा दिखता है वो दूसरे को डराता है दिखता है ना नहीं ऐसे कुछ बनाते हैं दिवाली में कुछ छिपिकल बनाते हैं छिपिकल जैसे लगेगा कि क्योंकि निश्चय हो गया अच्छिपीगल नहीं प्लास्टिक के बना हुआ बाद निश्चय हो गया और छिपी जैसे दिखेगा न नहीं देखने पर भी बाद ठीक इसी प्रकार ज्ञान होने पर ये जीव जगत दिखने पर भी मिथ्या तो निश्चय हो जाता है तो निश्चय होने पर बाद हो गया जैसे सर्प जैसे दिखने पर भी प्लास्टिक का सर्प निश्चय हो गया यह मिथ्या है तो भय लगता है इसी प्रकार जगत मिथ्या निश्चय हो गया तो जगत से सुख दुख भय आदि कुछ है नहीं, नहीं रहेगा ज्ञानी को ही लाभ है अप्रतित नहीं किंतु किन्तु निश्चय यहाँ तक तो कर दिया दंड ऐसा अर्थ नहीं मानेगे दंड क्या है नो चेत यदि ऐसा अर्थ नहीं करेंगे अप्रती अर्थ कहेंगे दिखेगा है नहीं इस अर्थ करेंगे सुसुद समय में जगत दिखता है, दिखता है। अवस्था तो में गाढ़ निद्रा में जगत दिखता है मूर्छा कोई हो जाता है जगत दिखता है उसको तो जगत की अप्रतिति होगी मुक्त हो जाना चाहिए यदि बाध कहेंगे में अप्रती नहीं होती तो मुक्ति हो जाए इसलिए बाध का अर्थ नहीं है यदि बाध का थो अप्रतीित कहेंगे नोचेते नहीं तो सुश्रुति मूर्छा अधू सुरश्वतिकाल में मूर्छा में प्रलय काल में आदि प्रलय काल में मुचियत जन आयत्न तो बिना प्रयत्न लोग मुक्त हो जाए सुश्वी अवस्था में सो गया गाढ़ा में जगत प्रतीत होती है नहीं हुआ पहले मुक्त हो जाना चाहिए यदि अप्रती से बाद कहेंगे जगत का बाद हो गया दिखता नहीं जगत मुक्ति हो जाए बिना प्रयत्न गाठ निद्रा निद्रा में सो गए जगत पर जगत दिखता है मुक्ति हो जाती है, है? सोकर उठने पर जगत की होती है जगत की प्रतीति होती है सरस्वती काल में प्रतीति है नहीं, नहीं।, नहीं होने पर मुक्ति हो जाती है इसलिए बाध का नहीं है बाद का क्या करना मिथ्या तो निश्चय सरस्वती काल में जगत मिथ्या ऐसा निश्चय हो जाता है मिथ्या तो निश्चय नहीं होता है ज्ञान नहीं होता है मिथ्यात्व निश्चय है तो जगत का बाद होता है सुरस्ती अवस्था में यदि बाध का कहेंगे तो सुस्वती मूर्खा में जगत का बाद हो गया तो मुक्ति हो जाए यह आपत्ति है यही दंड जन अत तो मुचेत नीति सुसुक्ति मूर्खाद स्वत एव द्वैत तत्वज्ञानं प्रतीत मुक्ति संस्वती अवस्था में मूर्छा अवस्था में प्रलय काल में भी स्वत: स्वतः द्वैत प्रतीत अभाव कोई प्रयत्न करना पड़ता है द्वैत प्रती का भाव के लिए सरस्वती अवस्था में स्वतः द्वैत प्रतीत नहीं होती है मूर्चा काल में भी नहीं होती है है बिना प्रयत्नन प्रयत्न प्रतिति देत, प्रतित, देत ज्ञान भावात फिर देत प्रतीत नहीं होने पर यदि उसका अर्थ बाद कहेंगे बाध का अर्थ अप्रती का बाद हो गया तो तत्व ज्ञान के बिना भी मुक्ति हो जाए तत्व ज्ञान के बिना भी मुक्ति हो जाए आपत्ति है तत्व ज्ञान के बिना मुक्ति होती है इसलिए बाद शब्द का अर्थ अप्रतीत नहीं करना किन्तु क्या करना मिथ्यात्व निश्चय तो मिथ्यात्व निश्चय होने पर भी व्यवहार है होता है प्लास्टिक का सर्प है मिथ्या निश्चय हो गया तो भी व्यवहार करते को डराता है खेलता है इसी प्रकार जगत में तो निश्चय पर व्यवहार हो सकता है और यदि अप्रतीत कहेंगे तो व्यवहार नहीं होगा इसलिए पूर्व पक्ष ने जो कहा था व्यवहार लोप हो जाएगा इसका समाधान हो गया व्यवहार लोप नहीं होगा क्योंकि अप्रतित नहीं प्रतीत होगी मिथ्या तो निश्चय हो जाएगा तो व्यवहार कर सकता है ज्ञानी इसलिए व्यवहार लोप नहीं है ओम कि मिथ्याय नोश्रुतिमूर्षाद नोचे जन ओ पूर्णमदह पूर्णमिदं पूर्ण मदे पूर्णश पूर्णमादा दे। ओ शांति शांति शांति श्रम शंकर वंदे भगवत पुनः गुरुरात्मे मूर्ति वेदाध्यागिने व्याप्तहाय दक्षिणा नमः ओम शांति शांति शांति